वासुदेवाया ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवाया सिंधु प्रथम भाग पूर्व विभाग प्रथम लहरी सामान्य लक्षण रक्षक करके गांधी नमस्त करो ऐसे हो क्या हो समझे दो हजार कमाई है है तो सामान्य में कल सामान चर्चा कर रहे थे उसमें रूप गोस्वामी भक्ति के छह लक्षण बताते हैं क्लेश शुभदा मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षि चसा। ये छह लक्षण हैं क्लेशग्नि सुभदा मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षि ये छह लक्षण भक्ति के हैं तो इस विषय को शुरू करके हमने कल ये जो जो लक्षण है उसका जो विस्तार करते हैं उसको हमने लिया श्लोकों के साथ और उसको हमने विस्तार में चर्चा की आज अन्य अंगों के ऊपर अन्य अंगों से शुरुआत करेंगे शुभ इत्यादि आगे आएगा कि ये जो छह लक्षण है और जोर से चल हाँ एक किस साइड जा रहा है किस साइड जा रहा है थोड़ा बड़ा बढ़ाएंगे तो क्या होगा देखते हैं एक मिनट अभी अभी ठीक है बस तैसे तो रख नहीं यहाँ पे थोड़ा कम ही सुनाई देगा दोनों स्पीकर उस साइड और उस साइड है इसलिए जो सामने है उनका कान फट जाएगा नहीं तो क्लेश अग्नि कल देखा और आगे आएगा ये जो छह लक्षण है तो साधन भक्ति के स्तर पर दो लक्षण प्रकट होते हैं भाव भक्ति के स्तर पर और दो लक्षण प्रकट हो जाते हैं मतलब भाव भक्ति के स्तर पर चार लक्षण होते हैं और प्रेम भक्ति प्राप्त होने पर प्रेम प्रयोजन प्राप्त होने पर छय के छह छे लक्षण प्रकट होते हैं साधन भक्ति के स्तर पर क्लेश अग्नि शुभदा भक्ति के स्तर पर क्लेश अग्नि शुभदा मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा और प्रेम भक्ति के स्तर पर छे के छे क्लेश अग्नि शुभदा मोक्ष सांद्रानंद, विशेषात्मा श्री कृष्ण तो भक्ति भक्ति ही है वही शुद्ध भक्ति जिसका वर्णन शुरुआत में किया था अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, भक्तिर उत्तमा ये भक्ति है वो जैसे जैसे व्यक्ति की शुद्ध भक्ति के मार्ग में प्रगति होती है तो ये अलग अलग लक्षण जो है इसके भक्ति के वो प्रकट होते हैं कल हमने क्लेश इसको लिया। मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा हूं जिस प्रकार से आचार्य गण टीका कर रहे हैं जीव गोस्वामी की टीका है और विश्वनाथ चक्रदी ठाकुर की टीका है और मुकुंद गोस्वामी की टीका है आ, भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर तो हम उतना विस्तार में नहीं जा रहे हम शिल प्रभुपाद ने जो अनुवाद किया है और अपनी थोड़ी बहुत जो टीका दी है उसके अनुसार ही ले रहे हैं किंतु थोड़ा सा उसमें कनेक्शन उससे बिठा रहे हैं जो भक्ति रसामृत सिंधु मूल ग्रंथ में है तो इसलिए कल हमने देखा इसको थोड़ा सा रिकेप कर लेंगे कि क्लेश घनत्व क्लेश को हनन करना यह शुद्ध भक्ति का एक लक्षण है जो साधन स्तर पे प्रकट हो जाता है और वो क्लेश होते हैं सब पाप के कारण सब पाप के जो फल होते हैं उसके कारण दुख आते हैं और वो पाप के फल पाप के बीज से आते हैं वो पाप का बीज है भौतिक भोग करने की पाप करने की इच्छा पापी इच्छाएं पाप करने का बीज है पाप करने से पाप का फल आता है उससे दुख आते हैं और पाप करने की इच्छा होती है यह इच्छा आती है कहाँ से वो अविद्या से आती है अज्ञान से आती है जो हमारा भगवान के साथ जो संबंध है नित्य संबंध उसको हम भूल चुके हैं वो अविद्या के कारण मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है कि हम ये शरीर है और भगवान से हमारा संबंध नहीं हम भगवान को भूल गए हैं तो ये जो मिथ्या अहंकार है उसके कारण हम इस शरीर को भोग करने की इच्छा करते हैं और ये इच्छा हमको पाप करवाती है नूनम प्रमत क्रुते विकर्म यद इंद्रिय प्रीतया प्रणती ये हमको पाप करवाती है इसलिए ये इच्छा पाप का बीज है हम उससे पाप करते हैं और पाप करने से पाप के फल लगते हैं और उस फल को हम यहाँ पे दुख रूप में भोगते रहते हैं तो इसलिए केशो कलेश का मूल कारण अविद्या है अविद्या से उत्पन्न पाप करने की इच्छा पाप करने की इच्छा से वो बीज हो गया और पाप करने की इच्छा से उत्पन्न पाप कार्य और उसके फल जो हमको फिर दुख देते हैं तो ये सिक्वेंस है इसको हमने कल देखा और ये भी देखा रूप गोस्वामी अलग अलग जगह से प्रमाण दे रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के जो पाप के फल है पाप का बीज है और अविद्या स्वयं सब कुछ जड़ मूल से भक्ति करने से समाप्त हो जाता है ये हमने कल देखा और किसी भी पद्धति से यह संभव नहीं है प्रायश्चित की क्रिया से केवल पाप के फल नष्ट होते हैं जो जो विशेष पाप किया है उसके लिए कोई प्रायश्चित किया तो उसके फल नष्ट होते हैं बीज ऐसे का रहता है इसलिए वापस कोई व्यक्ति पाप करता है वो इच्छाएं रहती होने के कारण ज्ञान से उसका बीज नष्ट होता है किंतु अज्ञान बना रहता है मतलब भगवान के जो संबंध है वो अज्ञान बना रहता है ज्ञान योग से वास्तविक स्थिति में क्योंकि स्थित नहीं होते हैं जो वास्तविक संबंध ज्ञान है वो प्राप्त नहीं होता है वो अपूर्ण रहता है इसलिए बीज हटने पर भी पुनः वो बीज आ जाता है आ, पाप कार्य के करने की इच्छा आ जाती है किंतु मात्र भक्ति करने से अविद्या पूर्ण रूप से नष्ट होती है इसलिए भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है और क्लेशघनि ये इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण है अभी आज हम शुभदा इस गुण के ऊपर चर्चा करेंगे शुभदत्व तुभदत्व शुभा प्रीणन सर्वजगता अनुरक्त सदुणा सुखम इत्यादी आख्या मनीषि तो यहाँ पे रूप गोस्वामी ये जो शुभदत्व है उसको उस उसको बताते शुभदत्व में क्या क्या आता है शुभ में क्या क्या आता है तो एक तो शुभ वस्तु में आता है कि पूरे जगत का निस्तार करना पूरे जगत को लाभ देना जिसको हम समाज सेवा कहते हैं समाज कल्याण कहते हैं तो ये शुभ का एक भाग है उसी तरह से पूरे जगत पूरा जगत जब आकर्षित होता है किसी चीज से तो वो पूरे जगत का शुभ होता है तो ये दोनों एक ही वस्तु है शुभानी प्रीणनम सर्व तो कह सकते कि हमने शुभ प्राप्त किया सदगुण प्राप्त होना ये शुभ है और सुखम सुख प्राप्त होना ये शुभ गिना जाता है इत्यादि बहुत सारे चीजें शुभ गिनी जाती है महान महान बुद्धिमान लोगों के द्वारा तो शिल प्रभुपाद यहाँ पे इसको अनुवाद करके कहते हैं शिल रूप गोस्वामी ने शुभ तत्व की परिभाषा दी है उनका कहना है कि किसने बढ़ाया बढ़ाया किसी ने इसको उनका कहना है कि वास्तविक शुभ का अर्थ है विश्व भर के समस्त लोगों के लिए कल्याण कार्य गड़बड़ गोपाल जैत ने ब्रो थोड़ा देखिये तो ये थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा दीरा करना है तीन नंबर का थोड़ा सा एकदम उनका कहना है कि वास्तविक शुभ का अर्थ है विश्व भर के समस्त लोगों के लिए कल्याण कार्य इस समय लोगों के समूह समाज जाति या राष्ट्र के रूप में कल्याण कार्यों में लगे हुए हैं यहाँ तक कि विश्व सहायता कार्य के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी प्रयास हो रहा है संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रेड नेशन राष्ट्रीय व्यावहारिक रूप में संभव नहीं है कि भवन अमृत आंदोलन इतना उत्तम है यह संपूर्ण मनुष्य जाति को सर्वोच्च लाभ पहुंचा सकता है इस आंदोलन के प्रति प्रत्येक व्यक्ति आकर्षित हो सकता है और इसके फल को सकता है इसलिए रूप गोस्वामी तथा अन्य विद्वान एकमत मत है कि सारे विश्व में भक्तिमय कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए व्यापक विज्ञापन कार्यक्रम सर्वोच्च मानव कल्याण कार्य है कृष्ण भावनामृत आंदोलन किस प्रकार सारे विश्व का ध्यान आकृष्ट कर सकता है और किस तरह हर व्यक्ति इस कृष्ण भवन में आनंद का अनुभव कर सकता है इसका उल्लेख पद्म पुराण में इन शब्दों में हुआ है है वो शब्द त्र जगत प्रीणनादी दाद में येनार्चि हरीस्ते नर्पिता अपि जो व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भवनृतमय भक्ति में तत्पर है वह सारे विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेवा करता है और हर व्यक्ति को तृप्त करता माना जाना चाहिए मानव समाज के अतिरिक्त वह वृक्षों तथा पशुओं तक को प्रसन्न करता है क्योंकि वे भी ऐसे आंदोलन के प्रति आकृष्ट होते हैं इसका जीता जागता उदाहरण भगवान चैतन्य ने प्रस्तुत किया जब वे अपने संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करने के लिए मध्य भारत में झारखंड के जंगलों से होकर यात्रा कर रहे थे तब बाघ हाथी हिरण तथा अन्य जंगली जानवर उनके साथ हो लिए थे और अपनी अपनी विधि से नाच कर और अपनी अपनी विधि से नाच कर तथा हरे कृष्ण कीर्तन करके उसमें भाग ले रहे थे तो ये है शुभ तत्व का पहला भाग क्या है सब सब लोगों का जगत का कल्याण करना तो जगत का कल्याण अलग अलग प्रकार से लोग करने का प्रयास कर रहे हैं किंतु वो प्रयास अपूर्ण है केवल कृष्ण भवन अमृत से सबका कल्याण होता है सबका शुभ होता है क्योंकि शुभ है वो है सबको सद्गुण देना सबको सुख देना और वास्तविक सुख केवल कृष्ण भवन अमृत से ही संभव है ये आगे सुख प्रदत्व में हम देखेंगे अः जब हम सदगुण और सुख प्रदत्वम ये दोनों जान लेंगे तो ये जो तीसरा भाग जो अभी चर्चा हुआ वो अपने आप पता चल जाएगा कि क्या चीज देनी चाहिए लोगों को लोगों को ऐसा सुख देना चाहिए जो कभी समाप्त नहीं होता है और जो हमेशा बढ़ता रहता है और जो दुख से मिश्रित नहीं है ऐसा सुख तो वो सुख मात्र और मात्र कृष्ण भावनामृत से संभव है इसलिए कृष्ण भावनामृत जगत के लोगों को देना यही वास्तविक शुभ तत्व है शुभ देना है यहाँ पे पद्म पुराण में कहते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत का पालन करता है वो न केवल सब पूरे समाज को शुभता देता है किंतु वह हरे कृष्ण पायर क्या आजू बाजू ही मत किंतु वह क्या करता है वो केवल मानव समाज को ही शुभ नहीं दे रहा है किंतु वो कल्याण कर रहा है सभी पशुओं का भी पक्षियों का भी कीट पतंग चीटी पेड़ पौधे चर अचर सभी जीवों का कल्याण कर रहा है यह विषय चैतन्य चरित अमृत अंत्यलीला में अच्छे से चर्चित है हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु नाम की महिमा के बारे में वर्णन करने को बोलते और हरिदास ठाकुर ये वस्तु बोलते है कि नाम से चर अचर सभी जीवों का परम लाभ हो जाता है सभी को सभी का कल्याण होता है तो इसलिए हरि नाम जो है वो सर्वश्रेष्ठ है भक्ति के अंगों में भी हरि नाम एक ऐसी ऐसा अंग है हरि नाम संकीर्तन जो पेड़ पौधे चींटी पतंग सबका भला करता है सबको कल्याण देता है सबको लाभ पहुंचाता है सब सबका निस्तार करता है इसलिए हरि नाम संकीर्तन करना यह सर्वश्रेष्ठ विधि है कल्याण की और ये चैतन्य महाप्रभु ने इसका प्रचार किया था तो उन्होंने स्वयं भी दिखाया झारखंड के जंगलों से जब वो जा रहे थे तो हरि नाम करते हुए जा रहे थे तो सभी प्रकार के पशु भी जंगली पशु भी उनके साथ जुड़ गए ये चैतन्य महाप्रु दिखा रहे हैं कि कैसे हरि हरिनाम हरेक का कल्याण करता है वो पशु चाहे जाने की नहीं जाने को कल उसका कल्याण होता है हरिनाम करने से ऐसे ही भक्ति के कोई भी कार्य मनुष्य का भी कल्याण करते पशुओं का भी कल्याण करते हैं हरिनाम एक है ऐसी जो व्यापक रूप में आसानी से सबके पास पहुंच सकती है इसका श्रवण मात्र से लोगों का कल्याण हो जाता है बाकी बाकी जो वस्तुएं हैं वो इतनी सरलता से सभी जीवों के पास नहीं पहुंचती है जैसे अर्चन की विधि है तो अर्चन तो केवल पुण्यशाली जीवों के पास पहुंचता है बाकी लोग अर्चन कर भी नहीं सकते हैं पशुओं की तो बात ही क्या और ऐसे ही पशु प्रसाद खाकर के पशु का भला होता है अर्चन विधि से उत्पन्न जो प्रसाद है वो जब हम पशुओं को देते हैं तो पशु का भला होता है लेकिन वो भी कितना पहुंच पाएगा हरी नाम की तरह नहीं हरिनाम तो आप एक तो कितने सारे जीवों को प्राप्त होता है कैसे तो नाम की विशेष महिमा है सभी का भला करने में अर्थात पूरे जगत का कल्याण करने में पूरे जगत को भक्ति देना सभी प्रकार से वो परम कल्याण है और उसमें भी जगत में सबको नाम देना या करना वो सर्वश्रेष्ठ कल्याण है सबका भगवान का नाम रूप गुण लीला कीर्तन करना तो सभी जीवों का कल्याण होता है इसमें तो इसलिए ये यहाँ पे रूप गोस्वामी पद्म पुराण से उद्धृत करके बता रहे हैं जबकि दूसरे सब जो कार्यक्रम है जो आधुनिक जगत में लोग करते हैं हॉस्पिटल खोलना स्कूल खोलना देश की रक्षा सभी देशों को एक करने का प्रयास कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस लेकिन वो सब कार्य भौतिक धरातल पर है शारीरिक धरातल पर इसलिए वो कभी भी किसी का कल्याण नहीं कर सकते हैं ये यहाँ पे शिल प्रभुपत बता रहे हैं और क्या होता है ऐसे कल्याण के कार्य व्यावहारिक भी नहीं होते हैं और क्योंकि आधुनिक जगत में से कल्याण के कार्य शास्त्र आधारित भी नहीं होते हैं इसलिए ये कार्य तो वास्तव में लोगों का कल्याण करने की जगह उनका सत्यानाश करते हैं उनको और पाप प्रदान करते हैं जिससे और दुख में वो फंसे कि तो सुख प्रदान करने की जगह वो लोग वास्तव में दुख प्रदान कर रहे हैं जो भौतिक कल्याण कार्य शास्त्र आधारित विधि से नहीं होते हैं वह सुख की जगह दुख प्रदान करते हैं क्योंकि यह शास्त्र विधि वर्तते काम कारत न सिद्धि न सुखम न पराम गति शास्त्र विधि को छोड़कर के अपने हिसाब से कार्य करता है उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होती है सुख प्राप्त नहीं होता है और परम गति की तो बात ही छोड़ दीजिए उदाहरण ले सकते हैं जैसे भूखों को खाना खिलाना ये विधि है शास्त्र विधि है भूखों को खाना खिलाने की वो है कि हर एक गृहस्थ का कर्तव्य है कि उसके आसपास यदि कोई भूखा है तो उसको खाना खिलाए रोज जब वैश्वेव यज्ञ करके फिर दोपहर में भगवान को भोग अर्पण करके जब स्वयं प्रसाद ग्रहण करने बैठते हैं उसके पूर्व उसको बाहर निकल करके तीन बार चिल्लाना है यदि कोई भूखा व्यक्ति है तो प्रसाद तैयार है यहाँ पे आकर के हमारे घर भोजन ग्रहण कर सकता है इस प्रकार से उसको भोजन प्रदान करके उसके पश्चात ही एक गृहस्थ भोजन ले सकता है उसमें भी जो पुरुष है तो वो अपने बच्चों को पहले खिला सक... खिला दे उसके बाद वो भोजन ग्रहण कर सकता है यदि भोजन पर्याप्त नहीं है प्रसाद पर्याप्त नहीं है तो पत्नी बच्चे सब खा लें, उसके बाद जो बचता है वो उसे लेना होता है यदि पर्याप्त नहीं है तो घर के जो सब लोग हैं उसको पहले खिला करके उसके बाद स्वयं ग्रहण करना होता है सामान्य रूप से पत्नी पति के बाद भोजन ग्रहण करती है तो ये सब शास्त्रोक्त नियम है जिससे जनकल्याण होता है भौतिक रूप से भूखों को खाना खिलाना तो ये है भूखों का खाना खिलाना इसके उपरांत फिर राजा का कुछ कर्तव्य रहता है कि वो भी ऐसे जो कभी कभी होते हैं भूखे तो उनको रोजगार दे करके उनको अपने पैरों पे खड़ा करते हैं ये है भूखों का खाना खिलाना राजा की पद्धति और होता है जो ब्रह्मचारी सन्यासी गण आते हैं भिक्षा मांगने के लिए तो भूखे नहीं है उनको भूखों को खाना खिलाना नहीं बोलेंगे वे तो कल्याण करने आते हैं गृहस्थ लोगों का उनके पास से भिक्षा ग्रहण करके वे उनके पाप लेके जाते हैं और अपने पुण्य दे जाते हैं इसलिए बताया है कि यदि ब्रह्मचारी या सन्यासी यदि घर पर भिक्षा मांगने आया है और वो खाली हाथ जाता है तो वो आपके पुण्य सब लेकर के जाता है और अपने पाप देकर के जाता है ये वर्णन बार बार आता है शास्त्रों में तो ये विधि है भूखों को खाना खिलाने की जो शास्त्र में बताई है अभी आज की विधि क्या है भूखों को खाना खिलाने की तो आज की विधि भूखों को खाना खिलाने की है जैसे गरीबी हटाओ आंदोलन तो गरीबी हटाओ आंदोलन में गरीबों को खाना खिलाते हैं गरीबों को खाना खिलाने से गरीबी नहीं हटने वाली है वो तो और बढ़ेगी जैसे तमिलनाडु में दो रुपए में चावल देते हैं दो रुपए में आप चावल दोगे तो जो काम कर रहे थे वो भी काम नहीं करेंगे गरीब बन जाएंगे कि हमको दो रुपए में चावल मिलते हैं राशन देते हैं सस्ते में राशन देते हैं तो राशन देने से क्या होगा सस्ते में कि लोग काम नहीं करेंगे कम काम करेंगे तो इससे तो क्या होता है देश के ऊपर ही भार बढ़ जाता है जो तो काम करने वाले लोग है वो भी वो भी निकम्मे बन जाते हैं तो ये राजा की पद्धति नहीं है भूकों को खाना खिलाने की राजा को तो रोजगार देना चाहिए तो रोजगार तो देते नहीं है और उसकी जगह इस प्रकार से जो कर से वसूल पैसे हैं, उसको लूटा करके जो भूखे उनको खाना खिला देते हैं तो वो लोग प्रसन्न हमको वोट देंगे लेकिन दूसरे और भूखे बनेंगे आप लोगों को बोला नहीं इधर से निकलो हरी बोल इधर से क्यों निकलो इधर अरे इधर से निकलो बोला ना आपको जैसे देश देश के ऊपर बोझ बढ़ता रहता है और वो खाना दे करके लोगों को अपना धर्म करने से च्युत करते हैं सरकार क्या सोचती है कि हम खाना देंगे तो ये हमको वोट देंगे हम अपनी वोट बैंक नहीं खोना चाहते तो उससे क्या होता है कि वे भगवान का स्थान ले रहे हैं वैदिक समय में यह विचार था भगवान सबको खाना दे रहे हैं तो हम क्या किसी को खाना देंगे सब अपना अपना धर्म पालन करें और उससे जो उनको मिलता है वो ग्रहण करें तो राजा भी कर उनके ही एक सेवक की तरह होता था और वो सब अपने अपने कार्य में लगे रहे रोजगार सबको देता था और सबको उससे अपना खाना प्राप्त होता था यदि कोई अब निकम्मा है रोजगार नहीं करता है तो उसको इस प्रकार से खाना नहीं देते थे इसलिए शिल्प रूपात कई बार कहते थे पहले तो क्या होता था यदि किसी के पास कुछ कार्य नहीं है तो वो क्या करता था किसी एक सामान्य धनी व्यक्ति के पास जाकर के मान लो किसी राशन की दुकान में गए किसी ऐसी दुकान में जा करके वो सेवा करने लगेगा और बोलेगा कि आप मैं आपकी सेवा करूँगा आप जो भी बोलो मैं करूंगा आपकी इच्छा हो तो कुछ देना नहीं तो नहीं देना मुझे खाना भी नहीं चाहिए ऐसा करके वो आदमी जाता था कार्य करने के लिए प्रभुपात कहते अभी कौन ऐसा आदमी होगा जो किसी से इतनी सेवा लेगा और उसको खाना तक नहीं देगा ऐसा संभव नहीं एक दो दिन कोई करेगा लेकिन बाद में उसको भी दया आएगी तो देगा और उसको पालन पोषण करेगा इस तरह से कोई बेरोजगार नहीं रहता था लेकिन आप ऐसे ही उसको खाना दे दो तो काम नहीं करता है और काम नहीं करता है तो बेरोजगार रहेगा तो ये अव्यवहारिक पद्धति इन लोगों की भूखे को खाना खिलाने की के पूरे विश्व में कितने भूखे हैं इतना खाना खिलाया भूखों को फिर भी भूखे तो है ही और एक दिन खाना खिला दिया तो दूसरे दिन तो भूख लगेगी तो ऐसा करके क्या कर रहे हैं कि जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर बोझ बढ़ा रहे हैं जो नहीं काम कर रहे उनका पैसा देने का उनको खाना देने का और दूसरा क्या है कि जो लोग गरीब है तो वो लोग भी अपना परिवार यापन करते हैं शरीर यापन करते हैं ऐसा नहीं नहीं करते है सरकार ने वृक्षा ही उनको गरीब डिक्लेयर कर दिया है कई लोग हैं अभी आप सिटी में ही देखेंगे ऐसे भी लोग है चार हजार रुपये महीने में पूरा घर चलाते हैं और ऐसे भी लोग हैं जो चालीस हजार रूपये महीना लेते हैं फिर भी वो कर्जे में घर तो दोनों का चलता है चालीस हजार रुपए वाले का भी चलता है और चार हजार वाले का भी चलता है चालीस की क्या बात कर रहे हैं हरे कृष्णा पावर गया हरे कृष्णा पावर गया है बड़ा उठा पाओगे? बड़ास्पीठ कृष्ण। चार हजार में भी घर चलता है चालीस हजार में भी चलता है अभी मैं गया था एक जगह पे तो एक भक्त का पगार है पचासी हजार रूपए फिर भी वो कर्जे में है पैतीस हजार रूपए घर के लोन में जाते हैं बीस हजार रूपए बच्चों को पढ़ाने में जाते हैं पंद्रह बीस हजार रूपये आने जाने में लग जाते हैं तो बचा क्या बेंगलोर में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके डेढ़ डेढ़ लाख प्रकार है लेकिन फिर भी कुछ बचता नहीं तो ये घर तो सबका चार हजार में भी चल रहा है लोगों का कैसे तो भगवान चलाते हैं वो उनके वहां पे बच्चे भी काम कर लेते हैं कहीं आप गरीबों को देखेंगे परिवार में सब लोग काम करते बच्चे काम कर लेते कुछ ना कुछ वो पढ़ने नहीं जाते स्कूल नहीं जाते स्कूल जाने क्या मतलब है? जाना समय में गया तीन चार घंटे वो तीन चार घंटे काम नहीं हुआ तो वो पगार नहीं मिला तो घर में कुछ इनपुट नहीं आया इनकम नहीं आई तो खाएंगे क्या और स्कूल जाने पे धीरे धीरे आगे जाके तो वो काम भी नहीं करेंगे वो सोचेंगे हमको व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए व्हाइट कॉलर जॉब मतलब जिसमें मेहनत नहीं करनी पड़े बैठ करके खाना मिले सबको आलसी बनाते हैं स्कूल वाले जो सिस्टम है। तो इसलिए ऐसा होता है तो इसलिए वो लोग स्कूल नहीं भेजते हैं आज भी भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं गरीब लोग जो स्कूल भेज ही नहीं सकते तो सरकार बोली स्कूल का पैसा नहीं लेंगे हम मुफ्त में मुफ्त में सब चौदह साल तक जो भी शिक्षण है सरकारी स्कूलों में वो सब बिना मूल्य होगा मुफ्त में होगा तो भी वो लोग नहीं भेजते हैं क्यों क्योंकि चलो आप मुफ्त में तो दोगे लेकिन फिर भी हमको खाना तो उसको खिलाना पड़ेगा ना उसके लिए पैसा तो चाहिए ना वो चार घंटे काम करता तो उसके खाने का पैसा तो कम से कम निकल जाता था आप तो ये भी नहीं करने दे रहे तो हमारी समस्या तो ऐसी की ऐसी बनी रही हमको शिक्षण नहीं चाहिए जिस जो आप मुफ्त में देते हैं वो भी नहीं चाहिए ये विषय आता है तो सरकारी क्या करती है हमको सबको पढ़ाना तो है ही तो इसलिए खाना सरकार बोलती है हम दे देंगे ये दूसरे प्रकार का हुआ भूखों को खाना खिलाना कि आप स्कूल भेजो बच्चे को खाना हम दे देंगे इसलिए सरकार ने कार्यक्रम चलाया मिड डे मील शुरुआत में ऐसा शुरू किया कि दिन का एक खाना जो मुख्य भोजन होता है दोपहर का वो हम देंगे सरकार की तरफ से अभी सरकार की तरफ से देंगे तो सरकार के पास तो इतना पैसा है नहीं क्योंकि 150 करोड़ की जनता में कम से कम 15 प्रतिशत तो ऐसे बालक होते हैं जो 7 से 14 साल के बीच में होते हैं तो चलो 10 परसेंट मान ले तो भी डेढ़ करोड़ हुए डेढ़ करोड़ लोगों को खाना खिलाना और ये सब जो वस्तु है बहुत बड़ी बड़ा काम है सरकार के लिए डेढ़ करोड़ होता है नहीं पंद्रह करोड़ होता है रोज तो सरकार तो कर नहीं सकती थोड़ा बहुत कुछ करेगी ऑलरेडी शिक्षण मुफ्त में दे रहे हैं तो उसके लिए जो इतने बच्चों को पढ़ाने के लिए इतने शिक्षक चाहिए वो भी क्वालिफाइड उनको पगार देनी है इनका भी घर चलना चाहिए और गवर्नमेंट स्कूलों में काफी बड़ी बड़ी पगारें होती है 35000-55000 पचपन ऐसे महीने के उनको पगार भी देनी है इनको खाना भी देना है तो गवर्नमेंट देखती है हाँ कौन है दानवीर किन के पास दान आता है किस वस्तु को दान जाता है तो दान आता है धार्मिक संस्थाओं के पास जो लोग भगवान की पूजा करते हैं जो लोग कृष्ण का मंदिर बना के रखते हैं तो बहुत लोग जो हैं सब कृष्ण के पीछे पागल हैं। इसलिए बहुत दान मिलता है इनको। हम मांगने जाएंगे तो हमको कोई नहीं देने वाला कृष्ण को बहुत दान आता है इसलिए और करते क्या है ये लोग एक पत्थर की पूजा करते रहते हैं उसके पीछे सब कुछ पैसा बिगाड़ते हैं और जो पुजारी लोग है और खा खा के मोटे होते रहते और कुछ है नहीं इनको कुछ काम नहीं है ना काम के ना धाम के दुश्मन ना न काम के ना काज के दुश्मन ना अनाज की ये सब लोग तो ऐसे ही है तो इसलिए इनको भी भारत की प्रगति के लिए लगाना चाहिए इसलिए ये लोग स्कीम निकालते हैं कि मिड डे मील में यदि आप लोग करते हो मिड डे मील पकाओ भी आप खिलाओ भी आप पैसा भी आप कलेक्ट करो आप जितना कलेक्ट करोगे उसका आधा सरकार देगी ताकि वो लोग ज्यादा कलेक्ट करने जाए ऐसा करके सभी जो पैसा जो भगवान की सेवा में आना चाहिए था जहां जाकर के सबको खाना प्राप्त होता है क्योंकि वहां पे जा रहा है जल, जड़ में पानी जा रहा है तब तो पत्तों को मिलेगा तो ये जड़ में पानी डाल रहे हैं क्या मूर्ख है वो पत्ते सूखे जा रहे हैं पत्ते सूखे जा रहे उसको पानी देना है उसको पानी देना है भाई छोड़ो इसको इधर दो इधर दो में पत्तों में दो इस प्रकार से करके ये तो भूखमरी और बढ़ाता है <laughs> तो वो पैसा निकाल निकाल करके वो मिड डे मील में डालते हैं और फिर करते क्या मिड डे मील खा करके वो बच्चे करते क्या है स्कूल में पढ़ते क्या है? कोई भगवान नहीं है एक तो भगवान को जो पानी दे रहे थे ये जो जड़ में पानी दे रहे थे वो पानी भी हटा लिया भगवान को जो जाने वाली सेवा है वो भी हटा ली तो पेट को खाना नहीं देंगे तो अंगों को कुछ मिलने वाला नहीं है वो शिथिल हो जाएंगे और ये ऊपर से ये खा करके फिर पढ़ते क्या है कि कोई भगवान है ही नहीं ये जो सब धार्मिक संस्थाएं करती है सब बकवास है काम के न काज के दुश्मन अनाज के यही सिखाती है तो इससे आगे जा करके कभी भी कोई जड़ में पानी नहीं देने वाला है तो पत्ते सूख ही जाएंगे ना भूख मरी और बढ़ेगी गरीबी और बढ़ेगी तो गरीबी हटाओ आंदोलन करके ये लोग गरीबों को ही हटा रहे हैं और जो श्रीमंत है वो लोग भी गरीब हो जाएंगे तो ये सब उल्टा सीधा काम है और इसमें बीच में जो सब लोग होते हैं तो इस प्रकार के जो आ, समाज सेवा के कार्य होते हैं उसमें वो लोग बीच में पैसा खा जाते हैं ज्यादातर पैसा तो बीच में चला जाता है कैसे अलग अलग अलग प्रकार के समाज सेवा के लोग होते और बहुत मूर्ख भी बनाते हैं तो वास्तव में गरीब तक पहुंचता भी नहीं इसलिए सब अव्यवहारिक इनकी पद्धतियां हैं पूरे विश्व में सात बिलियन लोग हैं 700 करोड़ 700 करोड़ लोगों में से 50 प्रतिशत से तो ज्यादा ही लोग गरीबी रेखा के नीचे होते है जो सरकार ने गरीबी रेखा निश्चित की उसके वो भी सब इनके धतींग है गरीबी रेखा कैसे निश्चित करते हैं तो वो कितना पैसा कमाते हैं उसके ऊपर निश्चित करते हैं जैसे हमारे यहाँ पे जगन्नाथ चैतन्य प्रभु हैं, त्रिभंगानंद प्रभु हैं, या रूपानु प्रभु हैं। यदि नंदग्राम में आने के बाद इनका कैलकुलेशन करें, तो ये गरीबी रेखा से बहुत बहुत नीचे जाएंगे बहुत बहुत नीचे क्योंकि साल में हार्डली लोग पंद्रह बीस हजार कमाते होंगे प्रॉफिट <laughs> तो तो उनका तो डेढ़ डेढ़ हजार रुपये महीने का कमा रहे मतलब <laughs> और भी लोग जो एकदम अभी मैं आपको बताता हूँ एक एनजीओ थी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो विदेश से थी और उनका ध्येय था सभी गांवों में बिजली लेकर के आना बहुत तो सारे ऐसे गांव होते हैं जिसमें बिजली नहीं थी तो उनको इसके लिए दान मिलता है पैसा मिलता है विदेश से तो उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी उड़ीसा के एक गांव की वो गांव की रिपोर्ट ऐसी थी कि उसमें बताया कि ये गांव में सब लोग अत्यंत गरीब हैं, अत्यंत गरीब सोच नहीं सकते इतने गरीब हैं, और ये लोग कि पगार ये लोग कितना कमाते हैं साल का पचास रुपया कमाते हैं साल का पचास रुपया कमाते हैं अभी आपको ये सुनने को मिलेगा तो आपकी आंखों से खून निकलेगा ना आंसू तो छोड़ दो साल का पचास रुपये इसमें भूखे ही मरते होंगे और तो क्या करते होंगे क्योंकि वो लोग ने कभी ये सोचा ही नहीं कि पैसे के बिना खाना मिलता है <laughs> तो मतलब सीधा उत्सुक हो जाएंगे देने के लिए पैसे और वो लोग के पास कोई लाइट नहीं इलेक्ट्रिसिटी नहीं कुछ भी नहीं है थोड़ा बहुत दो घास मिलता है उससे कुछ लालटेन जला लेते हैं बस वास्तविकता क्या थी वो गांव की कि सब लोग आत्मनिर्भर थे उनको पचास रुपए की भी जरूरत नहीं पड़ती थी साल में तो लेकिन उसका प्रचार ऐसे करेंगे और फिर जो पैसा आता है तो उनका तो लाभ थोड़ा बहुत कर देंगे तो वो जो पैसा है उसके बाद एनजीओ ने वो गांव में सोलर लाइट्स लगवाई थोड़ी स्ट्रीट के ऊपर और दिखा दिया हमने ये लाभ किया इनको लेकिन जो ज्यादातर पैसा खुद खा जाती है तो ये अलग अलग अब या बहारिक स्पेशल अप्रोपात कहते हैं ये सब कुछ इसमें कुछ शुभ नहीं होने वाला है शास्त्र के विरुद्ध है तो ये सब वास्तव में पाप कराता है और दुख बढ़ाता है दुख घटाने की जगह दुख बढ़ाता है इसलिए शुभ की जगह ये सब अशुभ कार्य है भौतिक शुभ का भौतिक लाभ देना भौतिक कल्याण कार्य यदि शास्त्र के अनुसार नहीं है तो वो शुभ नहीं अशुभ होते हैं वो कल्याणकारी नहीं अकल्याणकारी होते हैं ये समझना बहुत आवश्यक है हम सबके लिए भौतिक रूप से जो वास्तविक कल्याण कार्य भौतिक रूप से वो है वर्णाश्रम की स्थापना ये सबको भौतिक रूप से कल्याण देती है वास्तविक गोरक्षा करती है कृषि करती है तो ये सब पुण्य को बढ़ाती है और इस तरह से भौतिक रूप से सबका कल्याण होता है और आध्यात्मिक जो कार्य है भक्ति जो है भौतिक और आध्यात्मिक दोनों रूप से सबका कल्याण करती है क्योंकि ये सभी पापों को नष्ट करती है वास्तविक सुख प्रदान करती है और सभी सदगुणों को लेकर के आती है इसलिए ये शुभदा है शुद्ध भक्ति शुभदा है शुभदा होने का शुभ का एक दूसरा भाग है शुभत्व का वो है सदगुण प्राप्ति तो जो भक्ति में लगता है वो स्वतः सदगुणों को प्राप्त करता है यस्यास्ति भक्तिर भगवत किंचना सर्वे गुणे सत्र सम हराव कुतो महद गुना धावतो हरा व पंचम स्कंद से रूप गोस्वामी इसको उदृत करते हैं शिल प्रभुपाद बताते हैं दूसरी ओर वह व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित नहीं होता सॉरी यही नहीं कृष्ण भवनामृत में रथ मनुष्य भी मनुष्य भक्ति कार्य करते हुए उन सभी उत्तम गुणों को विकसित कर सकता है जो सामान्यतया देवताओं में पाए जाते हैं श्रीमद भागवत 18 बारह में सुखदेव गोस्वामी का कथन है हे राजन जिनकी कृष्ण में अविचल अविचल श्रद्धा है और जो हर प्रकार के द्वैत से रहित है वे देवताओं के सारे उत्तम गुणों को विकसित कर सकते हैं भक्त के उत्तम कोटि के कृष्ण भवन के कारण भक्त की उच्चम, उत्तम उत्तम कोटि की कृष्ण भवन अमृत के कारण देवता भी उसके साथ रहने के इच्छुक होते हैं अतः है वह यह समझना चाहिए कि उसके शरीर में देवताओं के गुण विकसित हो चुके हैं और आगे बताते हैं दूसरी ओर वह व्यक्ति जो कृष्ण भवन अभ्रवित नहीं होता उसमें कोई उत्तम गुण नहीं पाया जाता भले ही वह शैक्षिक दृष्टि से उच्च शिक्षा प्राप्त हो कोई कितना ही उच्च शिक्षा प्राप्त क्यों न हो किंतु यदि वह मानसिक कार्यों के क्षेत्र से ऊपर नहीं उठ पाता तो यह निश्चित समझो कि वह भौतिक कार्य ही वह भौतिक कार्य ही कर सकता है और इस तरह अशुद्ध बना रहता है आधुनिक संसार में ऐसे अनेक लोग हैं जो भौतिकतावादी विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त किए रहते हैं किंतु देखा जाता है वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अंगीकार नहीं कर सकते से के उच्च नहीं हो पाते न किए हो अवैध विषय जीवन दूत क्रीडा मांसाहार तथा मद्यपान का तुरंत परित्याग कर सकता है परन्तु जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वे अध्य अत्यधिक शिक्षित होने पर भी प्राय शराबी मांस भक्षक कामुक तथा जुहारी होते हैं ये कतिपय व्यवहारिक प्रमाण है जो यह बताते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह उत्तम गुणों से परिपूर्ण हो जाता है जब से व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता हमारा अनुभव है कि कृष्ण भावना भावित नवयुवक तक सिनेमा रात्रि क्लब नग्न नृत्य प्रदर्शन रेस्तोरा नग्न नृत्य प्रदर्शन रेस्तोरा मदिराल आदि से अनाशक्त रहता है वह पूर्णतया मुक्त हो जाता है धूम्रपान करने शराब पीने नाटक तथा नृत्य आदि देखने में अपने अमूल्य समय को व्यर्थ नहीं जाने देता तो यह है शुभदत्व का दूसरा भाग सदगुण प्रदान करते हैं सदगुण प्रदत्व इसको कहते हैं सदगुण आदि प्रदत्व तो जो भक्ति में लगते हैं उसका प्रैक्टिकल अनुभव ही हमको जिसमें सब सदगुण उत्पन्न होने लगते हैं सदाचार उत्पन्न होने लगता है सद आचरण उत्पन्न होने लगता है वह आसानी से पाप कार्यों को छोड़ देते हैं जैसे चार नियम पालन करते हैं ऐसे। और बाहर के लोग जो भक्ति में नहीं है वे लोग सदगुण उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। वे लोग हमेशा दुर्गुणी ही रहते हैं हमेशा दुराचारी रहते हैं उनका आचरण नहीं होता है सही सही आचरण नहीं होता है उनका चाहे वो कितने भी भौतिक रूप से उच्च हो लेकिन उनका सदाचार कभी नहीं होता है न शौचम ना, ना पिचाचार न सत्यम तेजु विद्यते असुर लोग हैं तो उनमें शुद्धता नहीं होती है आ, आचार नहीं होता है और सत्य भी नहीं होता है तो ये हम प्रैक्टिकली देखते हैं बड़े बड़े लोग जो होते हैं जो बहुत बुद्धिमान होते हैं वैज्ञानिक लोग भी जिनकी बुद्धि की हम सराहना कर सकते हैं कई बार हम उससे अः अद्भुतता का आश्चर्य का अनुभव करते हैं इतनी बड़ी बड़ी बुद्धि वाले हैं ये लोग बात करने पर भी बहुत बुद्धिमान लगते हैं किंतु यदि आप उनका आचरण देखेंगे तो सभी प्रकार के दुराचारी सभी प्रकार का दुराचार करते हैं मांस खाते हैं मदिरा पीते हैं अनैतिक स्त्री संग करते हैं जुआ खेलते हैं ये सब चीजें उनमें आप पाएंगे अः जैसे कई लोग संस्कृत में भी विद्वान होते हैं बहुत विद्वान हमारे एक भक्त हैं, वो एक संस्कृत यूनिवर्सिटी में भी संस्कृत पढ़ रहे हैं वो क्या हुआ हमारे जयनित्यानंद प्रभु जो है वो संस्कृत बोल रहे थे एक बार तो उनको देख करके उनको ऐसा लगा अरे अरे मेरा जीवन तो व्यर्थ है मुझे संस्कृत बोलना नहीं आता है अच्छा पुस्तक वितरण सब कुछ कर रहे थे लेकिन उनको लगा मेरा जीवन तो व्यर्थ है मुझे संस्कृत बोलना नहीं आता है इसलिए मुझे संस्कृत सीखना चाहिए इसलिए वो आश्रम को छोड़ दिया घर गए घर जा करके एक संस्कृत यूनिवर्सिटी में दाखिला लिए और संस्कृत सीख रहे हैं पिछले कुछ सालों से तो वो मिले थे मुझे अरे प्रभु कितने विद्वान लोग है उधर सब क्या विद्वान है क्या व्याकरण जानते हैं और व्याकरण से तो वो ऐसे खेलते हैं ऐसी कविताएं बनाते एक के बाद एक एक के बाद एक एक एक के बाद कविताएं बनाते हैं झट से ऐसे आपके सामने कविताएं बना सकते हैं और वो हमको संस्कृत सिखाते हैं भक्त लोग तो क्या करते हैं भक्ति करते हैं, सही बात है भक्ति करनी चाहिए लेकिन वो लोग विद्वान नहीं होते वो ये सब नहीं कर सकते इतना ये भी होना चाहिए ये करेंगे तो हम सही से समझ पाएंगे और ऐसा थोड़ी ना है कि मुक्ति केवल भक्ति से मिलती है पाणीनी सूत्र में दिया है कि जो पाणीनी सूत्र में पटु हो जाते हैं उनको मुक्ति प्राप्त होती है तो ऐसे लोगों के प्रलोभन में आ गए वो जिन प्रोफेसरों का बखान कर रहे हैं उन प्रोफेसरों से मैं कई बार मिला हुआ हूँ वो यूनिवर्सिटी में और वो सब लोग स्त्री के पूजक हैं, स्त्री के पूजक है, है। इसलिए समझ जाइए सेक्स मोंगर वो सब लोग नशा करते हैं नशा करने वाले हैं कम से कम चाय तो पीते ही हैं। उनसे आप बात करेंगे तो सीधा पता चल जाएगा कि ये पूरी तरह से भौतिक स्तर पे हैं। उनकी कविताएं भी जो रचना होती है तो उसमें आप ये सब भौतिक वस्तु ही देखेंगे और वो कृष्ण के ऊपर भी कविताएं बनाते जैसे एक विद्वान है नाम नहीं लूंगा मैं वो पिछले दो सालों से हर रोज कृष्ण के ऊपर एक श्लोक बनाता है कंटिन्यूंग <laughs> हर रोज कृष्ण के ऊपर एक श्लोक बनाता है बीच में जब कोरोना शुरू हो गया ये शुरुआत की बात है कोविड तो कुछ दिन कृष्ण के ऊपर श्लोक छोड़ करके कोविड के ऊपर श्लोक बनाने लगा उसके लिए कृष्ण के ऊपर श्लोक बनाना कि कोविड के ऊपर श्लोक बनाना एक ही वस्तु है उसके लिए कोई अंतर नहीं है उसको तो क्या चाहिए कि लोग वाहवाही करें कि आप कितने महान हैं मन के स्तर पे मनो ना, असती, असत मनोरथे नौतिक चीजों में घूमते रहते हैं धावत इंद्रिय तृप्ति में तो ये सद्गुण लग सकता है कि बहुत विद्वान है लेकिन दुराचारी होते हैं उनको आप वेश्या के ऊपर श्लोक बनाने को बोलो तो वो भी वो बना देंगे उनको आप मदिरापान के ऊपर उन उसका बखान करने को बोलो तो वो भी कर देंगे दूसरी साइड से कोई बोलेगा ऐसी ऐसी सभा में जाएंगे जहां पे लोग मदिरापान को अच्छा नहीं समझते हैं, तो मदिरापान के विरुद्ध में भी श्लोक बना देंगे उनके लिए सत्य क्या है असत्य क्या न सत्यम तेसुविद्य सत्य क्या है असत्य क्या है उसका महत्व नहीं है उनके लिए तो स्वयं कितने महान है ये दिखाना महत्वपूर्ण कुछ लोग होते हैं ऐसे भक्तों की समाज में आएंगे तो भक्तों का गुणगान करेंगे और असुरों के समाज में जाएंगे तो असुरों का गुणगान करेंगे जैसी प्रजा ऐसी वाणी ये तो केवल वाणी के विषय में बोला ऐसे हरेक फील्ड में आप देख सकते हैं कि लोग के पास इस प्रकार के बहुत हो सकती, अलग अलग प्रकार से बुद्धिमान ऐश्वर्य अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं किंतु यदि कि भक्ति में नहीं है तो वो सब ऐश्वर्य भक्ति से दूर जाने में ही उपयोग होते हैं वो भौतिक चीजों के लिए ही उपयोग होते हैं इसके कारण वो सदगुण नहीं वो तो असदगुण ही है इसलिए बताया है कि उसमें क्या सदगुण होते कुछ सदगुण नहीं होते हैं वो भक्ति से दूर ही लेकर के जाते हैं इसलिए हमें भी ऐश्वर्य सबको कुछ न कुछ ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं तो हमको वो ऐश्वर्य भगवान की सेवा में लगाना है और भगवान की सेवा में लगाते हुए हमको क्या सोचना है उसके विषय में, कि ये गुरु ने हमारे ऊपर कृपा कर दी अन्यथा ये ऐश्वर्य में उपयोग करता भगवान से दूर जाने में भक्ति की निंदा करने में अभक्तों का संग करने में उनकी प्रशंसा करने में मैं ये ऐश्वर्यों का उपयोग करता ये तो अथाह कृपा है गुरु की कि वो ये सब ऐश्वर्य में देख करके इन ऐश्वर्यों को वो भगवान की सेवा में लगा रहे हैं जिससे मेरा पतन नहीं हो जाए ऐसा नहीं है कि ये मेरा कोई आ, क्या बोलते हैं आ, अच्छा गुण है या तो टैलेंट है ये मेरा टैलेंट है कि मैं भगवान की सेवा कर पा रहा हूँ ऐसा नहीं है ये तो सबको कुछ ना कुछ भगवान ने दिया लेकिन वास्तविकता तो ये है यदि गुरु हमारे गुरु मेरे इस टैलेंट को मेरे इस क्या बोलते हैं गुण को टैलेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में गुजराती में तो आवड़त बोलते हैं मेरा ये जो टैलेंट है मेरा ये जो आवड़त मेरा ये जो ये चीज मैं अच्छी तरह से कर सकता हूं आ, इसको यदि मेरे गुरु भगवान की सेवा में नहीं लगवाते तो यही वस्तु मेरी दुश्मन बन जाती मुझे भौतिक जगत में फसाये रखती नरक गमन करवाती इसलिए इससे हमको हर्षित नहीं होना चाहिए कि हम में ये ये ये ये अच्छाया हैं, या अच्छे गुण हैं। वो तो ये चीज हमको समझनी चाहिए कि ये क्योंकि भगवान की सेवा में मेरे गुरु लगा रहे हैं इसको इसलिए मैं बचा हुआ हूँ होता है ना कोई व्यक्ति प्रवचन अच्छा दे सकता है तो भक्ति में प्रवचन दे रहा है सोचेगा कि हाँ देखो मैं कितनी अच्छी भक्ति कर रहा हूँ मेरे पास ये गुण है अच्छा प्रवचन देने का तो उससे कितने लोगों को लाभ हो रहा है मैं जन कल्याण कर रहा हूँ भक्तों का कल्याण कर रहा हूं ये मेरी भक्ति है ये मेरा सदगुण है जिसके कारण मैं भक्ति कर पा रहा हूँ ऐसा यदि हम सोचते हैं तो हम गलत सोच रहे हैं हमको ये सोचना चाहिए कि अरे अरे अरे इतनी बुद्धि दे दी भगवान ने और वाक शक्ति भी दे दी किसी के पास बुद्धि होती है वाक शक्ति नहीं होती है बहुत बुद्धिमान होते है लेकिन वो प्रचलित नहीं होते कभी वो बोल नहीं पाते अच्छे से पढ़ा नहीं पाते अच्छे से कोई पढ़ा अच्छे से पाता है लेकिन उसकी बुद्धि नहीं होती है तो कई बार दोनों का मिलन भी हो जाता है भगवान के द्वारा ही दिया हुआ है शुता मतलब बुद्धिता और वाक दोनों सरस्वती से आती है तो सरस्वती माता ने मुझे वाक भी दी है और मुझे बुद्धि भी दी है जिसके कारण इतने अच्छे से मैं बोल पा रहा हूं लोगों को समझा पा रहा हूं अरे अरे अरे यदि इसका दुरुपयोग हो गया होता तो तो मैं न जाने किस नरक में पड़ा होता कितने सारे लोग हैं इनकी बुद्धि भी महान है बहुत है और वाक भी है लेकिन देखो देखो वो लोग कर क्या रहे हैं वो लोग तो भगवान के विरुद्ध बात कर रहे हैं ऐसी ऐसी खोज कर रहे हैं जिससे भगवान का अस्तित्व नकार सके जैसे स्टीफन होकि और कौन है वो महान नास्तिक नहीं अभी का स्टीफन ओकिन से, फिर रिचर्ड है ऐसे अलग, अलग अलग अलग अलग बहुत सारे लोग हैं जो वाक शक्ति से लोगों को नास्तिक बना देते हैं तो उनका तो नरक गमन निश्चित है एक तो गया ऑलरेडी स्टीफन ओकिन। तो मैं भी उन्हीं में से एक होता लेकिन हमारे गुरु महाराज ने मुझको बचा लिया मुझे ये वाक शक्ति शास्त्रों के माध्यम से शास्त्रों को समझ करके भगवान के गुणगान में लगाने के लिए नियोजित कर दिया यदि मैं ये नहीं करता तो मैं उल्टा सीधा काम ही करता इसलिए ये तो गुरु की कृपा है कि ये जो वाक शक्ति ये जो बुद्धि है वो मेरी दुश्मन थी लेकिन भगवान की सेवा में लगा करके उसको मित्र बना दिया तो ये सदगुण है यदि वो वहां पे नहीं लगती है तो असती, असत चीजों में घूमती रहती है वो नुकसान ही करती है, इसलिए वो शुभ देने वाली बन नहीं सकती है तो ये तो बुद्धि के बारे में बोलता है ऐसे एक पशु के बारे में ये ये चीज है कि गुरु क्योंकि सेवा में लगाते हैं इसलिए हम भक्ति में नियोजित होते हैं उसके कारण वो सदगुण सदगुण रहता है अन्यथा वो दुर्गुण हो जाता है इसके अलावा ये जो सदगुण की बात है जैसे हम गुरुकुल में है और यहाँ पे कृषि समुदाय में भी रह रहे हैं यहाँ पे तो हमको भक्तों का संग निरंतर मिलता रहता है निरंतर निरंतर मतलब जिसमें अंतर नहीं हो उसको निरंतर कहते हैं हमेशा है हम चाहे कि नहीं चाहे है इसको अंतर करना हो तो इधर से बाहर जाना पड़ेगा तभी उसमें अंतर आएगा मतलब भेद आएगा ठीक है चलो थोड़ी देर के लिए नहीं है तो निरंतर भक्तों का संग मिलता रहता है यहाँ पे और हमारे बच्चों को भी निरंतर भक्तों का संग मिलता रहता है भक्ति के कार्यो का संग मिलता रहता है तो ऐसी अवस्था में सद प्राप्त होते हैं और ये हम देख सकते हैं अपनी आंखों से पिछले 12 साल दस साल से हम यहाँ पे हैं नौ साल से नौ साल से यहाँ पे है जो लोग भी भक्त हैं वो लोग अपने जीवन का विश्लेषण कर सकते हैं सदगुण और दुर्गुण तुरंत पता चल जाएंगे इसके सामने ये भी विश्लेषण कई बार कर सकते हैं कि जो भौतिक आधुनिक भौतिक रूप से जो कुछ ऐसे टैलेंट्स हैं वो कम पाए जाएंगे या वो कम होंगे ऐसा हो सकता है क्योंकि हम उस प्रकार से अब प्रशिक्षण नहीं दे रहे हैं खासकर बच्चों में तो हो सकता है उसको फटफट -फट इंग्लिश बोलना नहीं आए या तो हो सकता है उसको इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आए हो सकता है उसको बाइक का इंजन कैसे चलता है ये नहीं पता हो टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक के बीच में अंतर क्या है ये नहीं पता हो या तो ये शब्द भी कभी नहीं सुना हो टू स्ट्रोक इंजन और फोर स्ट्रोक इंजन या तो ऐसा भी हो सकता है कि उसको आ, बाहर हरेक राज्य कितने राज्य है भारत में या तो विश्व में कितने देश है ये नहीं पता हो या पता हो तो भी बहुत थोड़ा पता हो हो सकता है कि उनको स्मार्टफोन के ऊपर उंगलियां कैसे चलानी है ये तक नहीं पता हो ऐसा हो सकता है इससे हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो पिछड़ गए वो पीछे रह गए समाज की दौड़ में पिछड़ गए ऐसा नहीं समझना चाहिए ये वास्तविकता है कि वो लोग पिछड़े हुए हैं लोग पिछड़ गए हैं ये वास्तविकता है लेकिन किस दौड़ में वो पीछे रह गए जिस दौड़ का गंतव्य नरक लोक है उस दौड़ में ये लोग पीछे रह गए तो ये अच्छा है कि बुरा है कोई दौड़ करके एक व्यक्ति खाई में गिरने वाला है खाई की तरफ पूरा जोर से दौड़ रहा है तो दूसरा व्यक्ति ये समझ करके खड़ा रह जाता है पीछे रह जाता है तो क्या हम उसको बोलेंगे अरे भागो भागो तुम पीछे रह गए पिछड़ गए तुम वो बोलेगा पिछड़ना ही सही है वो लोग तो अंदर गिरने वाले हैं खाई में इसलिए अच्छा है पीछे रहो ऐसी चीजों में दौड़ नहीं लगानी चाहिए गुरु महाराज का एक लेक्चर है प्रवचन हिंदी में उसका टाइटल है कि नर्क नर्क की तरफ दौड़ ऐसा कुछ टाइटल है तो आधुनिक समाज पूर्व से नरक की तरफ दौड़ रहा है उस दौड़ में तो हमको पिछड़े ही रहना है यदि हम उसकी देखा देखी करके सोचेंगे अरे ये पीछे नहीं रह जाए हमारा बच्चा तो हम उसका नुकसान कर देंगे उसमें जो सद्गुण आ सकते थे उसको हटा देंगे उसको दुर्गुण की तरफ लेकर के जाएंगे और फिर नर्क की तरफ ही जाएगा तो इसलिए भक्ति शुभदा है हम जो भक्ति करते हैं तो बच्चों को भी शुभ प्रदान कर रही है देखो तो हमारी हमारा कर्तव्य है कि ये वस्तु को समझे वास्तविक शुभ को समझे और इसलिए जो अवास्तविक जो मिथ्या शुभ है उससे दूर रहे उससे मोहित नहीं हो जाए और वास्तव में हम बच्चों को यहां पे रहने वाले जो सब बच्चे हैं उनको शुभ प्रदान करें भक्ति के माध्यम से तो ये शुभदा हो गई शुभ गुणा प्रदत्व गुणादि इसमें एक और बात केवल कि यदि हम वो वाली चीज देने के लिए जाते हैं सिटी में बच्चों को पढ़ाते इत्यादि तो उनका अशुभ होने वाला है क्योंकि आप सब जानते हैं मुझसे ज्यादा जानते हैं कि किस प्रकार से लोग लगे रहते हैं स्कूल इत्यादि जगहों पे तो मुझसे आप लोग ज्यादा ही जानते हैं ये सब चीजें तो इसलिए उसमें विस्तार करने की जरूरत नहीं है फिर सुख प्रदत्तम माता है तो इसका केवल सूत्र रूप में भी बता करके कल इसका विस्तार करेंगे क्योंकि बड़ा विषय है सुख प्रदत्वम शुभदा शुभदा में ही है शुभ तीन प्रकार से जैसे हमने बोला कि सबको सबका कल्याण करना पूरे समाज का सद्गुणों को प्राप्त करना यह भी शुभ में आता है और यह तीसरा वस्तु है सुख प्रदत्वम सुख प्राप्त करना तो सुख तीन तरह का या तीन विभाग में रूप गोस्वामी रखते हैं सुख को सुखम वैषयिकम ब्राह्म ऐश्वरम ची त्रिधा सुख जो है वो वैषयिकम इंद्रिय तृप्ति से उत्पन्न जो सुख है भौतिक सुख उसको वैषयिकम कहा जो धर्म अर्थ और काम से उत्पन्न होने वाला है ब्राह्म ब्रह्म में लीन होने का जो सुख है मोक्ष रूपी उसको ब्राह्म सुख कहा ये दोनों सुख चतुर वर्ग में आ जाते हैं और तीसरा सुख है ईश्वरम ईश्वरम मतलब ईश्वर की सेवा से जो प्राप्त होने वाला जो सुख है उसको ईश्वरम सुख कहते हैं अर्थात भक्ति तो ये तीन प्रकार का सुख है इसमें से जो भक्ति सुख है वो बाकी दो सुख से अनंत गुना ऊपर है इसकी चर्चा हम कल करेंगे तीनों प्रकार के सुख की शील प्रभुपाद की जय श्री रूप गोस्वामी की जय श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय गौर प्रेमानंदे हरी हरी